चुन चुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया खाओ खाओ खाओ, खाओ। चुन चुन करती आई चिड़िया नमस्कार आज अपनी जिंदगी में आए हुए कुछ पेट्स पशुओं की बात करेंगे देखिए आपको बताता हूँ हम लोग बच्चे ही थे जबकि हम लोग के जीवन में एक हमारा कुत्ता आया अल्सेशन उसका नाम था बम्पर मतलब नाम हम ही लोगों ने रखा बम्पर तो अब बम्पर जो था वो हम लोगों की ज़िंदगी का पहला ऐसा पेट था जिसे हम लोगों ने आ, सिखाया पढ़ाया <laughs> सिखाया पढ़ाया मतलब वो वाला पढ़ाना नहीं अपने तरीक़े से रहना सिखाया तो बम्पर साहब ने बहुत जल्दी पॉटी ट्रेनिंग ले लिया और वो हम लोगों को समय पर उठाने लगे समय पर हम लोगों के साथ बाहर जाने लगे और हम लोग बनारस में थे तो वहाँ पर कोई चेन में डालकर घुमाने का नहीं था सिस्टम तो वो बाहर छोड़ दिए जाते थे और उन्हें मालूम था कि कॉलोनी में गंदगी नहीं करनी है तो वो कॉलोनी में गंदगी नहीं करते थे वो कॉलोनी के बाहर जाते थे मगर बम्पर जो थे वो इतने सावधान व्यक्ति थे कि हमारी कॉलोनी के बाहर जो सड़क थी वो सड़क पर नहीं जाता था वो सड़क के किनारे जाता था अब साहब ठीक है बम्पर साहब दौड़ते हुए जाते थे दौड़ते हुए आते थे और हम लोग के घर के बाहर बैठे रहना और कभी कभार लोगों पर गुर्रा देना तो उनकी आदत में शुमार था मगर उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने अपने पूरे आठ दस साल के जीवन में किसी को काटा नहीं और ना ही किसी को दांत लगाने की कोशिश भी की हाँ वो गुर्राना ये सब उनके हिस्से का काम था और वो करते थे अच्छी तरह से और वो एक एक व्यक्ति को समझते थे यानी कि वो जानते थे कि पिताजी के दफ्तर में जो लोग काम करने आते थे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है जो हमारे घर में मेहमान आते थे उनके साथ कैसा व्यवहार कर देखिए फ़र्क आपको बताता हूँ कि जो दफ्तर में लोग आते थे वो पिताजी के दफ्तर जो उनका बाहर था वहाँ तक तो वो उनको आने देते थे और उसके बाद बम्पर साहब जो थे वो दरवाजे पर अगर वो उसके अंदर आना चाहते थे तो उनको किसी न किसी घर वाले को बुलाना पड़ता था कि साहब आ जाइए यह बम्पर हमको अंदर आने से रोक रहा है तो ऐसा चलता रहा तो बम्पर साहब के लिए खाना देने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे भाई की थी तो हम लोगों के लिए मत, माता माताजी खाना निकालती थी उनका खाना क्या होता था दाल चावल रोटी जो बच गई वो सब तोड़ के मिला के एक साथ और वो उनको एक कटोरे में रख के दी जाती थी तो वो बम्पर का खाना ही कहलाता था आपको मैं सच बताता हूँ दाल चावल रोटी मिला कर, यानी कि जब खाने के बाद जो दाल चावल रोटी बच जाए उसको अगर आप मिला कर रखिए तो उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है तो हम और हमारे भाई हम लोग अक्सर पूरा खाना खा चुकने के बाद भी वो बंपर के खाने में से कुछ हिस्सा तो ले ही लेते थे और देखिए इसमें मेरे भाई को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है मैं अभी उनसे क्षमा याचना करते हुए ही ये बात कह रहा हूँ और वैसे हम लोगों ने बम्पर के नाम पर अक्सर मीट मंगाया है और वो खाया हम लोगों ने है बम्पर को उसकी हड्डियां ही मिली हैं वैसे बम्पर के नाम पर कभी कभार वो मीट मेरे ख़्याल से जानवरों के पेट की अतड़ी पुतड़ी वो भी आती थी तो वो भी मगर वो हम लोग नहीं खाया कभी वो बम्पर नहीं खाई होगी तो वो दिया जाता था उनको और उनके खाने में बम्पर के कोई कोर कसर नहीं थी मतलब अगर उनको पेस्ट्री आई तो पेस्ट्री भी दी जाती थी और बम्पर को शौक़ भी था वो जो मर्ज़ी उसको आप खिला दीजिए वो खा लेता था और मैं केवल समझदारी की बात तो इतनी ही कहूँगा कि बम्पर जब उसका अंतिम समय आया मतलब जब वो बीमार पड़ा एक्चुअली अंतिम उसको बीमारी सिर्फ एक ही बार हुई और उसी के समय वो अंत हो गया उसका तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता था मुझे पता नहीं वो क्या चीज़ का इंजेक्शन था मगर हमको किसी जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि वो इंजेक्शन लगाना है और वो इंजेक्शन लगाया जाता था और वो इंजेक्शन जब हम लगाते थे तो बम्पर इतमान से बैठा रहता था और मैं ही लगाता था वो इंजेक्शन वो इत्मीनान से बैठा हुआ वो इंजेक्शन लगवा लेता था मुझे पता है कि इंजेक्शन लगाने में कितनी तकलीफ होती होगी उसको मगर खैर जब उसका अंतिम समय आया तो वो घर से दूर चला गया कि वो घर के अंदर मतलब घर के आसपास अपनी जान न दे शायद उसका ये विचार रहा होगा मैं उसको ढूंढते हुए बाहर निकला और वो बगल वाली गली में एक कोने में बैठा हुआ मिला मुझको मैं वहाँ से उसको अपनी गोद में उठाकर लाया और उसको लाकर अपने घर के दरवाजे पर रखा हम लोगों ने कहा कि अगर इसको जाना ही है तो यह हमारे दरवाजे से ही जाएगा और बम्पर ने हम लोगों की गोद में ही अपना दम तोड़ा तो, तो बप्पर साहब की कहानी थी ये अब इस कहानी एक्चुअली ये कहानी एक भूमिका है क्योंकि मैं इसके साथ में ही एक और कुत्ते की कहानी बताना चाहता हूं जो कि मेरा कुत्ता नहीं था परंतु वो मेरी पत्नी का कुत्ता था उस कुत्ते का नाम था जोनू अब देखिए ये कहानी मैं अपने गेस्ट स्टार अपनी पत्नी के मुंह से ही आपको सुनवाता हूं तो मैडम जी शुरू करें नमस्ते तो हुआ यूँ कि हमारे भाई लोग हमारे दो छोटे भाई हैं दोनों भाई लोगों को जानवरों का प्रेम इतना सताता था कि सड़क पर चलता कोई भी चौपाया जीव हमारे घर में ले आया जाता था माँ हमारी बेचारी परेशान रहती थी कि हे भगवान ये चार और आ गए अब इनका भी खाने पीने रहने नहाने धोने का सफाई का इंतजाम किया जाए ऐसे हमारा बचपन भी कि कभी कुत्ता आ गया कभी बिल्ली आ गई कभी एक कभी दो कभी चार आ गए और हमारी माँ ने बर्दाश्त किया हमारे पापा ने इसको कभी मना नहीं किया हम लोग जानवरों के साथ रहने के इतने आदि हो गए थे कि उनसे बात करते थे तो ऐसे जैसे हम लोग आपस में बात करते थे तो बहुत से जानवर हमारे जो पालतू हुए उन्होंने हमें बहुत समझा मगर एक पर्टिकुलर जो हमारा कुत्ता हुआ जोनू जिसका अभी हमारे पति ने जिक्र किया वो बनारस में जब हम लोग थे हम एम की पढ़ाई कर रहे थे वो सड़क से उठ के आ गया हमारे घर ऐसे ही देसी पिल्ला टाइप का जिसको हम रिस्पेक्ट देने के लिए डीसीपी बोलते हैं आई एम सॉरी किसी और के लिए अनादर की भावना नहीं है मगर हाँ तो ऐसा ही सा वो आया और एक हफ्ते में वो बड़ा समझदार हो गया समझने लगा सब बातें खाना रोटी पानी प्यास नींद उठो स्कूल जाना है बस स्कूटर मतलब तो वीवर अमेज हम लोग शौक थे कि ये इतना छोटा बच्चा सड़क से आया और ये इतनी बातें समझ रहे सोमझ सो कि हम लोग के हाँ छत पे बंदर आते थे हम लोग उनसे परेशान रहते थे मगर हमें जोनू की शक्ति मिल गई जैसे और हम लोग जैसे ही बंदर आता था हम लोग कहते बंदर बंदर जोनू बच्चे बंदर भाग के आता था भोंगते हुए बंदर से भाग जाते थे चूहा आ गया उनका तो जोनू चूहा तो पहले तो उसने नहीं समझा मगर दूसरे दिन से वो समझने लगा कि चूहा यानि कोने में देखना अब कभी बंदर नहीं है चूहा नहीं है बिल्ली नहीं है अब हम उसको तंग करना चाहते हैं। जोनू बच्चे बंदर बेचारा भाग के छत पे जाता था भोंव भोंँव भोंँव करके अपनी ड्यूटी करके नीचे जोनू बच्चे चूहा अब वो कमरों के कोने कोनों में खोज रहा है कि चूहा कहां और भौंक रहा है कि आओ तो हम तुम्हें देखते हैं अभी चिड़िया फिर छत पर खैर दोनों बच्चे इतने समझदार थे कि हमें हम से कोई भाई बहन कोई बीमार पड़ा वो देर तक सो रहा है तो चूंकि हमारे सोने के कमरे पहली मंजिल पे थे तुम तो, वहाँ पे बच्चा सो रहा है तो उठाया नहीं जाता था नीचे जो लोग इकट्ठा होते थे मेज़ पे नाश्ते वाशते के समय ऑफिस जाना स्कूल जाना वो आके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और भौंकता था पूछता था कि भाई तुम सब खा रहे हो वो एक बेचारा ऊपर पड़ा है उसकी तुम लोग सुध नहीं बहुत भोंकता था विचित्र तरीके से वो नॉर्मल भोंकना नहीं था हम लोगों ने समझा कि वो उस व्यक्ति को उस बच्चे को बुलाने को कह रहा है जो नहीं है इस समय मेज़ पर खैर जब मटन वगैरह बनता था तब हमारे जोनू राम की हालत बड़ी बुरी हो जाती थी कि भाई कैसे ये बने कैसे हमें मिले किचन के चारों ओर चक्कर काटना ओ ओ करना हम लोग समझते थे कि हाँ इन्हें चाहिए खुशबू बहुत इन्हें बेचैन कर रही है खैर बना तो पहले तो उनको नहीं दिया जाएगा हम लोग कोई खाने लग गए सब लोग तो वो उसको ये कहा गया था कि जब हम लोग खा रहे हैं जोनू बच्चे तुम देखोगे नहीं इधर ठीक वो ये बात समझता था मगर जब मटन बनता था तो वो बैठ जाता था वो अपने को रोक नहीं पाता था हम खा रहे हैं खा रहे हैं, जैसे ही है हम उसकी और आँख उठा के देखते थे वो आँख बंद करके एक और लुढ़कने का की एक्टिंग करता था कि अरे हम देख तोड़ा रहें तो सो रहे हैं हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमारा जोनू जो है अच्छा एक्टर भी हो गया है नौटंकी बढ़िया करने लगा है और इसको तो अब बम्बई वम्बई की तरफ भेज देना चाहिए तो ये उस छोटे से जीव की ये थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर की अच्छा लगा नमस्कार धन्यवाद थैंक यू तो अब अगली बात इसी में मैं जोड़ दूँ ये भी एक पशु की कहानी है जो कि मेरी पत्नी के साथ ही रहा मैं एक समय में मुरादाबाद शाखा में पोस्ट पर और इत्तेफाक की बात ये थी कि मुझे उस शाखा के बगल में ही उसी बिल्डिंग में मतलब उसी बिल्डिंग में मुझे घर भी मिल गया तो हमारी ब्रांच का प्रमाइसिस काफ़ी बड़ा था बगल में ब्रांच थी उसके बगल में कमर्शियल ब्रांच थी उसके बगल में घर था और पीछे काफ़ी जगह थी उसमें पीछे गार्ड रूम था सर्वेंट को मतलब सर्वेंट क्वार्टर तो नहीं कुछ क्वार्टर्स थे जिसमें कुछ लोग रहते थे और कुछ पेड़ वगैरह थे और मज़े की बात ये सामने की तरफ किसी पुराने ब्रांच मैनेजर साहब ने एक मंदिर बनवा दिया था तो देखिए मंदिर ऑपरेशनल नहीं था मतलब उसमें कोई पुजारी नहीं।, नहीं था और उसमें कोई पूजा नहीं होती थी परंतु एक बात उसमें थी कि वो मंदिर था और मतलब आप चाहते तो मंदिर में जा पूजा कर सकते थे तो जब मैं वहाँ मुरादाबाद पहुँचा और हम लोग उस घर में रहने लगे तो मेरी पत्नी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं उस मंदिर में जाना चाहती हूँ मैंने कहा अवश्य जाओ और सुझाव मेरा यही रहा कि अगर जाना ही है तो नियमित रूप से जाओ तो साहब वो नियमित रूप से जाने लगी मैं जब अपने काम पर चला आता था तो वो मंदिर चली जाती थी और चूँकि शाखा बगल में थी और दिन का समय जब लंच टाइम होता था तो मैं उस टाइम में घर चला जाता एक दिन की बात यह है कि मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक चिड़िया का बच्चा ले कर के बैठी हुई मैंने पूछा ये क्या है उसने बताया कि वो मंदिर गई थी और मंदिर के बाहर उसको ये चिड़िया का बच्चा पड़ा हुआ मिला और लगता है कि कोई बच्चा अंडे में से निकला होगा और वो पड़ा हुआ था अब हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इस बच्चे को हम क्या करें तो मैंने पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि इसका सूप बना लेते हैं तो मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देखा और ऐसे देखा मानो मैं मतलब रावल का वंशज या राक्षस कहिए वो हूँ मैं वो नहीं था ये तो बात सही है तो मैंने कहा नैनी मैं मजाक कर रहा था तो उसने कहा है ये बताओ इसको क्या करें ये चिड़िया क्या खाती होगी अब साहब इतना पढ़ा लिखा आदमी मैं एमएससी किया एम किया एम किया बैंक में पी बना बहुत पढ़ाई लिखाई किया मगर मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा था कि चिड़िया अपने बच्चे को क्या खिलाती होगी कीड़ों के अलावा क्योंकि मैं ये जानता था कि चिड़िया कीड़े अपने मुंह में पकड़ के लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है ये कहानियां भी सुनी थी और तस्वीरें भी देखी थी मगर अब यहाँ पर यह समझ में नहीं आया कि चिड़िया क्या खिलाए मतलब अब हमारी पत्नी चिड़िया हो गई तो वो चिड़िया के बच्चे को क्या खिलाए तो मैंने कहा कि यार कोई कीड़ा पकड़ के खिला दो फिर उसने मेरी तरफ उसी नज़र से देखा तो मैंने कहा अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो भाई तुम्हारे पिताजी घोड़ों के डॉक्टर हैं उनसे क्यों नहीं बात करती हो तो उसने कहा घोड़ों के डॉक्टर नहीं है वेटेनेरियन है मैंने कहा हाँ भाई वेटेरी जो भी हैं तो अब आप उनसे फ़ोन करके पूछिए तो खैर साहब फ़ौरन उनको फोन लगाया गया पूछा गया तो उन्होंने सलाह दिया कि थोड़ा सा शहद ड्रॉपर में लेकर के उसके मुंह में टा अब साहब शहद खोजा गया खैर शहद मिल गया घर के अंदर ड्रॉपर अलबत् नहीं मिला तो अब ये तो नई बात उनसे पूछी जा सकती थी और ड्रॉपर लेने के लिए किसी को भेजें ये हो सकता था कि ड्रॉपर लेने के लिए भेजा जाए मैंने कहा रुको मैं ब्रांच में पता करता हूँ किसी के पास ड्रॉपर हो उसने गाड़ी छोड़ो यार इतनी देर में क्या पूछना एक रुई का टुकड़े में वो भिगोया मतलब शहद लगाया और वो शहद जो था उससे खिलाने की कोशिश की उससे हुआ नहीं तो उसने अपनी उंगली में थोड़ा सा शहद लिया और चिड़िया के बच्चे के मुँह के पास ले गई बच्चे ने मुँह खोल दिया और वो शहद उसको खिला दिया गया खैर ये तो पहले पहले घंटे की बात हुई और उसके बाद फिर बातें करते रहे हम लोग उस चिड़िया जो थी वो धीरे धीरे दो तो एक दो दिन में थोड़ी बड़ी भी हो गई और हम लोगों ने उसका नाम रख दिया उसका नाम हो गया चुनचुन -चुन। अब साहब चुनचुन जी जो थी वो हम लोग के साथ रहने लगी अब चुनचुन -चुन जी जो थी वो हमारी पत्नी को शायद अपनी चिड़िया माँ समझती थी और वो कभी उसके कपड़ों के अंदर घुस जाती थी मतलब वो दुपट्टा पहनती थी तो दुपट्टे के बीच में घुस जाती थी और वो उसके सोने के चलते हम लोगों ने पंखा चलाना बंद कर दिया हम लोगों ने कहा कि भाई जब ये कमरे में हो तो पंखा नहीं चलेगा तो चाहे जितनी भी गर्मी होती थी हम लोग पंखा नहीं चलाते और साहब चुनचुन -चुन जी ने उड़ना भी सीख लिया वो उड़ने लगी और वो उड़ती थी कमरे के अंदर और उड़ के वो हमारे हाथ पे आके बैठ जाती थी और हाथ से हमने उसको ये भी सिखा दिया कि साहब हाथ से सिर पर जाओ और सिर से हाथ पर आओ तो वो ये भी करने लगी देखिए एक दिन हम लोग चुनचुन को सिखाते सिखाते हम लोगों ने ये सोचा कि चुनचुन को थोड़ी कलाबाजियाँ सिखाई जाएंगी तो हम लोगों ने उसको कलाबाजी सिखाई कि चुनचुन -चुन तुम इस चूड़ी के छेद में से निकल के दिखाओ और साहब चुनचुन जी जो थी वो चूड़ी के छेद में से एक बार उनको हम लोग ने ढकेल के निकाला और दूसरी बार वो खुद अपने से निकल गई और उसके बाद तो फिर ये खेल हो गया उनका वो हाँ, सिर से कूदती थी हाथ पर आती थी हाथ से छेद में से मतलब उस चूड़ी के छेद में से निकलती थी फिर कमरे की दीवार पर जाके बैठ जाती थी और ऐसे ऐसे करती रही अब साहब एक दिन खबर आई कि हमारी बेटी आने वाली है वो दिल्ली से तो साहब हम लोग स्टेशन जाने को तैयार हो गए तो हमारे पास एक मारुति वैन हुआ करती थी जिसको हमारे दोस्त लोग अक्सर कोई ट्रक बोलता था कोई डिब्बा बोलता था कोई ठेला बोलता था खैर अब वो दोस्तों की बातें बाद में बताएंगे मगर खैर हम लोग उस मारू वैन में उसको ले करके गए और चुनचुन जी का सफ़र का का तरीका यह था कि एक टोकरी में उनको रखा जाता था और उसमें उनके लिए कुछ पानी वानी रख के और ले जाते थे हम लोग अच्छा चुनचुन जी ने इस बीच में थोड़ा अपने से खाना सीख लिया था वो पका हुआ चावल या कोई चीज़ खाने लगी थी और वो खाना सीखा मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने आप उठा के खा लेती थी उनको खिलाया जाता था मगर वो शहद नहीं अब वो चावल या दाल का टुकड़ा ऐसा कुछ खा लेती तो अब साहब हम लोग स्टेशन के अंदर जब जाना था तो हम लोगों ने कहा यार इसको गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और भी जाते हैं वो लड़की को लेकर के आ जाएंगे तो उसके लिए भी सरप्राइज होगा साहब गाड़ी जहाँ खड़ी थी थोड़ी देर में शायद वहाँ धूप आ गई और हम लोग स्टेशन में गए ट्रेन आने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया और शायद आधा पौना एक घंटा जो भी हम लोग को लगा हो जब हम लोग वापस आए तो चुनचुन -चुन जी मृतक प्राय पड़ी थी क्योंकि वो गाड़ी पूरी तरह से तप चुकी थी और वो एक्चुअली वो जो मेरा पहला कल्पना थी कि मैं उसका सूप बना कर पीऊँगा वो रोस्टेड चुनचुन मुझे मिलने वाली थी मगर खैर भगवान की दया रही चुनचुन जी बच गई चुनचुन जी को घर हम लोग ले गए बहुत समायाचना की उनसे और चुनचुन जी थोड़ी तो शायद हमसे नाराज़ भी रही मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो खुश हो गई और चलने लगे मगर देखिए हर खुशी का एक जीवन होता है हर हर सुख का एक समय होता है एक काल होता है ऐसा मुझे चुनचुन के रहने से ही विश्वास हुआ और ये भी विश्वास हुआ कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो आपके किसी ऋण को चुकाने के लिए आता है तो शायद हमने चुनचुन जी को पिछले जन्म में कभी खुश किया होगा तो वो उस खुशी का ऋण चुकाने के लिए उस छोटे से समय के लिए हमारे जीवन में आए और सडनली एक शाम वो हमारे जीवन से चली भी गई तो खुशियों का जीत ज़िंदगी में आना कुछ समय के लिए रहना आ, ये एक काल का क्रम है काल की गति है और मेरे ख्याल से तो शायद अच्छी बात यही है कि हम जितनी देर वो खुशी हमारे पास रहती है उस समय को तो एंजॉय करें ही और उस समय की याद करके एक अच्छी स्मृतियाँ बनाकर उनको भी बार-बार याद करते हुए खुश रहने की कोशिश करते रहे मैं ये तो नहीं कहता कि हम उतने ही खुश हमेशा रह पाएंगे जितने खुश उस समय थे परंतु वो खुशी को याद करके अच्छा जरूर लगेगा तो मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद और आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में हम लोग और कुछ बातें करेंगे और वो किस विषय में होंगी वो शादी ब्याह की बातें होंगी भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी कौआ रोटी लाएगा लाके तुझे खिलाएगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया